तो इसमें अथर्या विचार चल रहा था जब चित्त लय अर्थात निद्रा को प्राप्त नहीं करता है विक्षेपाल नहीं होता और कसा स्तब्धिभाव इस अवस्था में भी नहीं रहता तब ये ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है वही चित्त ब्रह्म ही होता है तो ये विचार चल रहा है आगे है। छियालीसवा श्लोक का टीका में कदा पुनर आपद्य तत्र ब्रह्म कब हो जाता है उसके लिए कहते हैं यदा न लीयते निक्षि निष्पन्नं निष्पन्ब्रह्म तदा चिंत नीयते न पन विक्षिप्यनम तदा ब्रह्म निष्पन्नम यदा न लियते चित्तम चित्त जब लय को प्राप्त नहीं करता है लय अर्थात निद्रा निद्रा उपलक्षण है कषाय का भी अर्थात चित्त जब निद्रा और कषाय में नहीं जाता निद्रा हो गया स्थूल लय कषाय हो गया सूक्ष्म लय सो नहीं गया किंतु काम भी नहीं करता बुद्धि इसको कहते हैं तो चित्त जब ये दोनों अवस्था में नहीं जाता है और न छिपियत पुनः विक्षेप को विषयाकार भी नहीं होता है विषयाकार भी नहीं होता है और रसास्वाद भी नहीं करता है विषयाकार नहीं होता है किन्तु रसास्वाद करता ये बढ़िया है ऐसा स्थिति रहना हमेशा चाहिए तो ये ज्ञात समाधि में इस प्रकार के रसासना कहते है वो भी नहीं करना है निक्षिपते भी उपलक्षण है रसास्वाद का जब ये चारों अवस्था नहीं रहता है तब इंगनम अर्थात कसा अवस्था को इंगन कहते हैं इघि गत धातु से इंगते अन इंगनम इंगी गतो चलता है जिसके चलते चलता है उसको कहते हैं इंगनम किसके चलते है, कहते अंदर में अगर वासना पड़ी हुई वासना पड़ी हुई तो आगे चलेगा तो ये अवस्था को कहते हैं कसाय अथवा लय अनिंगनम अर्थात लय और, और कसाय ये दोनों इंगनम ये दोनों नहीं रहना ये अनिंगनम और अनाभाम चित्त विषयाकार हो जाना इसको कहा विक्षेप तो विक्षेप भी नहीं हो लय रसास्वाद भी नहीं हो विक्षेप और रसास्वाद दोनों को आभास कहा गया तो वो स्थिति नहीं हो अनाभाम लय का निराकरण कर दिए अनिंग कह करके विक्षेप का निराकरण करते हैं, अनाभासक कह करके लय में कसाय उपलक्षित है विक्षेप में रसास्वाद उपलक्षित है जब ये सब नहीं रहता है तब तो ब्रह्म निष्पन्नम अर्थात तब तो वो चित्त ब्रह्म है निश्चय हो जाता है तो मैं ब्रह्म ही हूँ इस प्रकार के त्रिविध प्रतिबंध विधुरम विषयकार रहते यदा चित्तम अवतिषते तदा ब्रह्म संपन्न त्रिविध प्रतिबंध विधुरम तीनों प्रकार के प्रतिबंध जब नहीं हो एक नंबर टिप्पणी दिया है। यदा न लियते के ऊपर श्लोक में उसमें देखिए एक नंबर टिप्पणी थोड़ा देखे समाप्त चित्त स्वरूप मह चित्त जब ब्रह्मू को हुआ कैसा उसका स्थिति कहते हैं न लियते ना पी स्त भवती स्तब्धि भवती कसाय तो कसाय भी नहीं होता है अर्थात तामसत्व साम्यन लय शब्दिव कषाय उपलक्षण तामसत्व के साथ बराबर है इसलिए लय शब्द से स्तब्धिभाव कषाय को भी ग्रहण कर लिया जाएगा क्यों तम कार्य तो मुहत्र ही सम ये दोनों ही तमस का कार्य है चाहे लय हो चाहे कसाय हो आगे श्लोक में कहा न च तो न च आगे पाठ संशोधन करना है न्या वृत्तिम कार वृत्तिम चाहिए अनुभवती कारा है न कारा दीर्घ काटना है कार होगा शब्दादि आकार वृत्तिम न चुभवती शब्दादि वृत्ति नहीं होती है सुखम खम रसा स्वाद भी नहीं करता राजसत्व साम्य न सुखास्वाद्या विक्षेप शब्द उपलक्षण ये जो रसा स्वाद है ये भी एक राजसिक गुण है आस्वाद करना है रस तो इसलिए विक्षेप शब्द से स्वाद का भी ग्रहण होगा वही और रज कार्य तुम समम ये दोनों ही रजह का कार्य है पूर्वत्र पार्थक्येन निर्देशस्तु पृथक प्रयत्न करनाय प्रत्येकं पृथक प्रयत्न विधेयो ये दोनों को अलग अलग क्यों किया लियते और विक्षिपते के दोनों अलग अलग क्यों करते हैं कहते हैं कि पृथक प्रयत्न करने के लिए लय को हटाने के लिए अलग प्रयत्न करना चाहिए विक्षेप को हटाने के लिए अलग प्रयत्न करना चाहिए न तो एक प्रयत्न एवं इतरोपी स्वेच्छे तो एक प्रयत्न लय को हटा देने से विक्षेप भी चला जाएगा वो नहीं जाएगा इसलिए अलग प्रयत्न चाहिए किंग प्रत्येक प्रयत्न नहीं थे एक प्रयत्न शी कि प्रत्येक प्रयत्न न इस प्रकार की प्रश्न नहीं करना चाहिए लय को हटा दिए तो विक्षेप भी चला जाएगा फिर विक्षेप के लिए क्या उद्यम करना है कहते इस प्रकार के प्रश्न नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों अलग अलग उपाय से हटेंगे एक के लिए तो वह ये चाहिए विचार चाहिए दूसरे के लिए बैराग्य चाहिए इति इति प्रमादित इति द्रष्टव्यम तो इस प्रकार की प्रमाद नहीं करना चाहिए अर्थात एक में दोनों हट जाएंगे ये नहीं होता है एवं लय कषायाभ्याम विक्षेप असास्वादाभ्याम च रहित चित्तम अनिंगनम लय कसाय से रहित तो हो गया विक्षेपर असा स्वाद से भी रहित तो हो गया इस प्रकार के चित्तम अनिंगनम अनिंगनम अर्थात सवात प्रदीपवत चलनम लयाभि मुख्य रूपम इंगनम सवात प्रदीपवत जहाँ हवा चल रहा है वहा प्रदीप स्थिर रहेगा तो वो जैसा चलन होता है सवात प्रदीपवत चलनम चलनम होने से लयाभिमुख्यम रूपम इंगनम चलन हुआ तो आगे लय का दिशा में जाएगा तो इंगनम तदरित अनिंगनम अर्थात तद लय अभिमुखम न हो यह अनिंगनम निवात दीप कल्पम इति यावत निवात जहा बात नहीं है ऐसा स्थान पर दीप जैसा है परनाभाम न कैनचि विषयाकारेण आभासते इत कोई विषयाकार जब चित्त नहीं होता है वो अनाभास कषाय सुखास्वाद लय विक्षेप अंतर्भाव उक्त कषाय को लय में सुखास्वाद सुखास्वाद को विक्षेप में अंतर्भाव पहले कह दिया गया यदा एवं दोष चतुष्टय चतुष भवति तदा तचित ब्रह्म निष्पन्न समम ब्रह्म प्राप्त होती जब चारों दोष से रहित हो जाता है चित्त तदा वो चित्त ब्रह्मस्वरूप हो जाता है कषाय विक्षेप ने कषाय अर्थ स्तब्ध अर्थात ये चलता नहीं सो नहीं गया किंतु ये चलता नहीं बहुत ज्यादा थक जाने से कभी कभी ऐसा हो जाता है अर्थात अभी और वो चलता नहीं वो आदमी क्या न चलता है तो चलता है कहीं गंगा जी का किनारा खड़ा है तो खड़ा है देखने से आपको पता चलेगा अर्थात ये जागृत अवस्था हाँ वो शक होने से ऐसा होता है किन्तु वहाँ क्या है ना वो एक अर्थात इसको बलपूर्वक रोक दिया एक घटना आकर के किंतु कसाये में क्या है ना उसका अंदर में वासना ही बलपूर्व को खींच के रखा बलपूर्व को दोनों में है किंतु जो कहते हैं किंग कर्तव्य भी, भी मुड़ो ऐसा एक सामने में घटना देखा पूरा स्तब्ध हो गया वहां बाहर में एक घटना उसका बंद कर दिया किंतु कसाय में उसका अंदर में वासना पड़ा है जो बंद करके रखता है वो चले नहीं देता अर्थात वो कुछ प्रवृत्ति में नहीं है किन्तु सात्विक अवस्था में भी नहीं है तो बैठा है बैठा है खड़ा है खड़ा है क्योंकि पूरा हो गया अब चल रहा उपचरना चलना है उचरे इस प्रकार की हो जाता है तमसिक है वो कसाय का अर्थ होता है कि रंगो। रंग हम कसाय वस्त्र कहते हैं ना तो रंगो अर्थात जो अंदर में वासना पड़ा हुआ है वो रंग कर दिया तो रंग कर दिया अर्थात तो एक तो चलने का रंग होता है प्रवृति ये प्रभृति रंग नहीं है अर्थात तो ये नहीं चलने का जो है उसका आवरण कर दिया कसा आवरण कर देता है वो इसी प्रकार के है दोनों तो को अलग अलग प्रयत्न करना चाहिए के लिए मतलब कौन सा हाँ ये कहा गया एक अभ्यास है एक वो तो विक्षेप के लिए ना ना अभ्यास अर्थात तो अभ्यास जाना विक्षेप जाना के लिए ज्ञानाभ्यास और वैराग्य ये लय को हटाने के लिए वैराग्य अर्थात विषय वासना अधिक रहने से प्रवृत्ति अधिक होगी प्रवृत्ति अधिक होने से लय अधिक होगा क्योंकि जितना थकेगा उतना विश्राम जरूरत होगा तो वैराग्य का अभाव से ये चलेगा अर्थात तो लय और कषाय अधिक होगा वैराग्य बढ़ने से ये दोनों नहीं होगा प्रवृत्ति घट जाएगा तो फिर निद्रा लय घट जाएगा और विक्षेम को हटाने के लिए अभ्यास ज्ञानाभ्यास वैराग्य जो बढ़ेगा विक्षेप भी घटेगा क्योंकि विक्षेप का कारण क्या है वासना जब जो वैराग्य बढ़ेगा तो विक्षेप भी घटेगा किंतु विक्षेप का जो थोड़ा वो संस्कार रहेगा उसको ज्ञानाभ्यास से पूरा करेगा हटाएगा पूरा तो क्यों चलता है मन विषय में इस प्रकार की ज्ञानाभ्यास करेगा अर्थात यहां कहते हैं कि आपको वैराग्य भी करना चाहिए ज्ञानाभ्यास भी करना चाहिए नहीं तो कुछ होते हैं वैराग्य हो गया तो बस उतने में ही पूरा है आगे वेदांत श्रवण में रुचि नहीं रहता है कहते हैं वो नहीं होना चाहिए वैराग्य होने के बाद वेदांत श्रवण में रुचि होनी चाहिए फिर भक्ति मार्ग में तो रुचि है भक्ति मार्ग में जो वास्तव भक्ति करेगा वो कठोर विरक्त तो होगा वैराग्यवान होगा क्योंकि वो तो सब कुछ अपना इष्ट के लिए ईश्वर के लिए करेगा अपना तो कुछ है ही नहीं तो कहेगा कि ये वृंदावन में जाएंगे देखेंगे जो अच्छे साधु है ना वो भी एकदम कड़क ठंडी में कहेंगे घुटने तक कपड़े पहने होंगे ऊपर में खाली एक पतला गंजी होगा बाकी कुछ भी नहीं होगा और गंजी नहीं है तो कुछ लोग गंजी नहीं पहनते हैं तो ऊपर में अर्थात और एक ऐसा पतला जैसा वो मतलब गमछा होगा घुटने तक है कपड़ा ऊपर में और एक गमछा और बाकी कुछ मतलब जूता शख्स ये सब कुछ नहीं है बहुत कड़क रहते है वो लोग भी तो भक्ति का अर्थ है अपना और कुछ है ही नहीं सब जो है वो परमात्मा का है इस प्रकार की भक्ति का फल वही है कि वैराग्य अगर वैराग्य नहीं हो रहा है तो वो भक्ति का मतलब वास्तव भक्ति नहीं है अच्छा टीका में त्रिविध प्रतिबंध विदुरम विषयाकार रहितम यदाचितम अवतिष्ठते तीन प्रकार की प्रतिबंध नहीं है तीन प्रकार की प्रतिबंध लय विक्षेपक साया तीनों प्रकार के जब नहीं है और विषयाकार आकार तो रहित तो विषय आकार अर्थात रसास्वाद भी नहीं है तो चारों को जब नहीं रहते हैं तब चित्र भवति, तब उस समय में चित्त ब्रह्म ही ब्रह्म रूप ही होता है मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ही निश्चय रहता है तो अक्षराणी ब्याचते श्लोक का अक्षर का व्याख्यान करते हैं भाष्य में यथोक्त तो न उपाय न चित्तम यदा सुषुपते न लीयते न च अचरम पुनर्षय विषिप्यनीगनमचलम निवात प्रदीपकल्प यथोक्न उपायन जो सब उपाय कहा गया क्या उपाय टीका में कहते हैं उपायो ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान का अभ्यास ये उपायभ्या तो है पहले तो उपाय न निग्रहितम निगृहित अर्थात तो टीका में कहते निगृहित विषय भ्यो विमुखी कृतम विषय से विमुख किया गया विषय अर्थात विषय भी न हो और ऐसा स्वाद भी न करे न लियते न लियते अर्थात न निद्रा पर न कारणात्म कारणात्मता अनिंगनम न कारणात्मता ग लियते ली न कब हो जाएगा जब निद्रा का परवश हो जाता है तब लीन हो जाता है लीन हो जाना अर्थात तो कारण रूप से चला गया वासना अभी कारण रूप से है अभी कार्य रूप से नहीं खुला है गर्थ आगे टीका में कहते हैं अचलम अचलम अर्थात रागादि वासना शून्यम रागादि वासना रहेगा तो वही बीज है आगे चलाएगा तो अचलम अर्थात रागादि वासना शून्यम अचलत्व दृष्टान्तम अचल है इसमें दृष्टान्त भाष्य में कहते हैं अनिंगनम अनिंगनम अचलम अचलम अर्थात निवात कल्पमत सदृश निवात प्रदीप स्थान पर प्रदीप जैसा स्थिर रहता है ऐसे ही होना है आगे भाष्य में अनाभासम न केन चित कल्पिते न विषय नषय भावना अवभाषते अर्थ अनाभास शब्द का अर्थ कहते के हैं केन चित कल्पित न विषय भावना जो विषय है सब कल्पित ही है वास्तव तो कोई बाहर में विषय है नहीं केवल मन कल्पना करता है जैसे रज्जु में सर्प जैसे स्वप्न ऐसे कल्पित विषय भाव से मन जब रंग नहीं हो जाता है तो न आगे पाठ संशोधन करना है यदेव लक्षणम यदेव भाष्य यदा एवं लक्षणम यद लक्षण चित्त तदा निष्पन्न ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप निष्पन्न चित्त दो मात्रा चाहिए। यदा लक्षण चित्त चित्त जब इस प्रकार की हो जाता है अनिंगनम अनाभासम विषय में नहीं जाता लय कषाय इत्यादि में नहीं जाता तदा निष्पन्न ब्रह्म तब ब्रह्म ही चित्त हो गया अर्थात स्वरूपेण निष्पन्न चित्तं भवति। चित्त तब ब्रह्मस्वरूप हो जाता है वही ब्रह्म है ब्रह्म को प्राप्त करना है कहेंगे चित्त इसी अवस्था हो जाएगा तो वो चित्त ही ब्रह्म हो गया तो कोई और विषय वासना अंदर में नहीं है कुछ नहीं चाहिए हमको जगत में इस प्रकार के निश्चय हो जाए लय निद्रा इत्यादि ये सबसे जब दूर हो गया तब यही चित्त ही ब्रह्म रूप है अधिक कुछ नहीं है टिका में किंतु ब्रह्मा इति लक्षण चित समय तदा संपद्यते तदा इति योजना <laughs> किंतु ब्रह्मा टिका में चार, इत्या चाहिये। चार में नीचे किंतु पूर्व न विषय भावना अवभाषते शेषो लिखना है है न आगे लिखना है टिपणिकार कह रहे हैं टीका में जो प्रथम पंक्ति में है किंतु इससे पूर्व में ये होना चाहिए किंतु इतः पूर्व न विषय न विषय न अवभाषते ऐसे जोड़ना है अर्थात तो अचल अच्छा दृष्टान्त तो इति तो इसका अर्थ कहते हैं न विषय भावे न भाव किंतु कि ब्रह्मेण कोई विषय रूप नहीं लेता है चित्त किंतु इति ब्रह्मकरेण लक्षण चित्त यदा संपद्यते जब चित्त इस प्रकार की हो जाता है तीन निष्पन्न ब्रह्म तब चित्त रूप ही हो जाता है जो कहा गया, स्पष्ट करके बताते है ब्रह्म स्वरूप भाष्य में ब्रह्म स्वरूपेण निष्पन्न अर्थात सारे उद्यम यही करना है चित्त लय न हो विक्षेप न हो विषयाकार न हो और अ स्वाद न करे पहले तो हम उद्यम करते करते लोयो कसाई को, को हटा देते हैं हमको नींद नहीं लगता जब तक तो जहां खड़े हो बैठे नींद लग जाएगा तो ये सब से हम हट गए नींद तो नहीं लगता किंतु किन्तु चलता रहता है इतने क्यों चलता है विचार करते करते वैराग्य बढ़ाना है और बार बार मन को कहना है क्यूँ चलता है जगत मिथ्या है इस प्रकार के रोकना है जब मन धीरे धीरे शांत होगा तब तो उसमें रसलगा ये रसक मिलता है स्वरूप में रहना तो इस प्रकार के करना तो ये जब निश्चय हो जाएगा बस यही ब्राह्मी स्थिति है कुछ और अधिक नहीं है इसमें वैराग्य बढ़ाना और वेदांत श्रवण करना ये दोनों में ही हो जाता है ये छियालीसवें कार्य का उच्चारण करेंगे नुण नुण तो में असंप्रज्ञात सामूपेण चित्त अभिनप्य ब्रह्मस्विन असंप्रज्ञात सध्यवस्था में तो ब्रह्म हो गया चित्त उस समय में त्रिपुटी भी नहीं है असंप्रज्ञात समाधि यन रूपेण चित्तम अभिनिष्पद्यते अभिनप्यतेन रूपेण ब्रह्म रूपेण तब चित्त अभिनप्य अभिनपद्य अर्थात ब्रह्म का प्रकट हो गया वो स्वयं विषयाकार नहीं रहा ब्रह्माकार हो गया ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप विचिनष्टि ये ब्रह्म स्वरूप कैसा है उसको कहते हैं स्वस्थं शांतं स निर्वाण सर्वज्ञं मकथ्यम सुखमु अजमजे नेय नर्व्ञ पीचक्ष्य से स्वस्थम स्वस्मिन इति स्वस्थम ब्रह्म रूप हो गया शांतम अर्थात कोई और उपद्रव विक्षेप का कारण ही नहीं रहा स निर्वाणम स्वनिर्वाणम अर्थात दुख रहित वो जो सुख है उसको वर्णना नहीं किया जा सकता है जैसा कहें शहद खाया हनी तो कैसा मीठा है शहद का मीठा चीनी का मीठा बराबर है बताइए कोई तो नहीं बता पाएंगे तो इस प्रकार कहते हैं अकथ्यम सुखम वो सुख का कोई सुख का वर्णन कभी भी नहीं हो सकता है उत्तमम वही उत्तमम सुख है और अजम अजम अर्थात तो नित्य ज्ञान रूप है अजय ज्ञेय न, न, न सर्वज्ञम परिचक्ष्य थे अजम अजय न अर्थात तो अभिन्न स्वरूप वो स्वयं जाना जाता है मैं ही इस प्रकार ज्ञान वही ज्ञान रूप है वही ज्ञेय रूप है वही सब है सर्वज्ञ कर्मधारा सर्वस्व ज्ञी परिचक्ष्यते विद्वान लोग कहते हैं जानाति इति सर्वज्ञ कहने से ईश्वर तन्तु ब्रह्म जब कहा जाएगा सर्वस्व ज्ञाश टीका में ज्ञन अव्यतिरिक्त शेष अजम अजय न ज्ञेयन कह तो ज्ञेन अर्थात तो भिन्न नहीं है जो ज्ञान है वही ज्ञेय है वह एक है तत्र विदुषांग सम्मतिम उदाहरती इस विषय में विद्वान का सहमति कहते, है। तो कहते हैं सर्वज्ञ विद्वान लोग कहते हैं वही सर्व है वही ज्ञान स्वरूप है टीका में यथोक्त असंप्रज्ञात समाधि लक्षण ब्रह्म भाष्य में कहते हैं यथोक्तम परमा सुखम यथोक्तम जो कहा गया कौन क्या कहा गया कहते हैं जो असंप्रज्ञात समाधि वही ब्रह्म स्वरूप है टीका में यथोक्तम इति असंप्रज्ञात समाधि लक्षणम ब्रह्म इत्यर्थ है असंप्रज्ञात समाधि उसमें उसका निश्चय होता है असंप्रज्ञात समाधि सात नंबर टिप्पणी दिया समाधि लक्षणम समि न लक्ष्यते साक्षात् असंप्रज्ञात समाधि में उसका साक्षात्कार होता है निश्चय होता है आगे टिका में तस्य पुरुषार्थ रूपताम आह यही जो असंप्रज्ञात समाधि में जो साक्षात्कार होता है जो ब्रह्म का वही ब्रह्म ही पुरुषार्थ है पुरुषेण अर्थ्यते प्राथ्यते पुरुष का प्रयोजन है सुखम श्लोक भाष्य में का यथोक्तम परमा सुखम तो सुखम वही पुरुषार्थ है तो सुखम कहना चाहिए था भाष्यकार परमार्थ सुख क्यों कहे हैं टीका में कहते हैं वैषयिकम सुखम व्यवच्छेद तुम परमार्थ इति विशेषण वैषयिक सुख विषय सुख को नहीं लेना है इसलिए कहते हैं कि परमार्थ सुख किंग आगे टीका में कि तरह ज्ञान है न्या तो फिर ये परमार्थ सुख होगा ज्ञान उससे क्या होगा आसंख्या आठ नव टिप्पणी आशंका क्यों करते हैं आठ नव टिप्पणी कहते हैं तस्व स्वयं प्रकाशत्वात न तत्र ज्ञान अपेक्षा तो ये ब्रह्म का ज्ञान वही जानना है ब्रह्म है क्या आवश्यक है तो स्वयं प्रकाश है इस प्रकार कहने से उत्तर देते हैं आह न नी नूप ज्ञानम अनर्थ निवर्तकम किम शास्त्रीय मित्र अभिप्रायण इति आह बढ़िया बात कहते हैं पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म को जानना क्या है वो तो सौ है कहते हैं ब्रह्म तो सो है उससे आपका किंतु पेट नहीं भरेगा वो ब्रह्म जब वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होगा ब्रह्माकार वृत्ति में तो भी आपका पेट भरेगा हाँ ब्रह्म तो ब्रह्म है निर्गुण निराकार हमको क्या होता है हम तो जो दुखी सुखी वैसे होते रहते हैं कहते हैं वो वृत्ति में आरूढ़ होना चाहिए अर्थात ज्ञान विषय बनना चाहिए तो भी आपका अज्ञान निवृत्ति होगी टिप्पणी उसको कहते हैं नहीं स्वरूप ज्ञानम अनर्थ स्वरूप ज्ञान अनर्थ का निवर्तक नहीं है कितरी शास्त्रीय शास्त्रीय अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति में जो प्रतिबिंबित तो होगा वो ही अज्ञान का निवर्तक होगा इसलिए ब्रह्माकार वृत्ति के लिए उद्यम तो करना ही है नहीं तो कभी कभी हमारा तो स्वरूप है तो हमारा तो स्वरूप है कि हम तो जो दुखी सुखी वही हो होते रहते हैं उसने ऐसा कहा इसने ऐसा कहा वो तो चलता रहता है तो इसलिए ब्रह्मा कार्य व्यक्ति से ही लाभ है भाष्य में यथोक्तम परमार्थ सुखम आत्मसत्या अनुबोध लक्षणम वही बात बार बार कहते हैं आत्मसत्य का अनुबोध होना चाहिए आचार्य शास्त्र का उपदेश अनंतरम आत्मसत्य अनुबोध लक्षणम अनुबोध अर्थात उसका ज्ञान होना चाहिए वही स्वस्थम ही स्वस्थ स्वात्म स्थित तस्य टीका सत्यस्य आगम आचार्य अरोधना बोधेन लक्ष्यते प्राप्यते ब्रह्म उच्य आत्मसत्यानुबोधेन कहा गया तस्य तस्य अर्थात सत्य सत्यस्य वही आत्मसत्य है अनुबोध आगम आचार्य अनुरोधेन उससे ही बोध होता है आगम आचार्यों का उपदेश से बोध ज्ञान होता है उसके द्वारा लक्ष्य जाना जाता है प्राप्यते थे ब्रह्म इति तथा उचित इसलिए आत्म सत्यानुबोध है ना कहा जाता है तस्य स्व महिमा प्रतिष्ठत्व तो आह ये जो आत्म तत्व तो तो है वो स्व महिमा प्रतिष्ठ अर्थात मेरे लिए चाहिए कहते मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए कहता है स्व महिमा प्रतिष्ठा उसके लिए कोई घर द्वारा नहीं चाहिए सो महिमा स्वात्मनी इति भाष्य में स्वात्मनी स्थित टीका में अर्थम उपलक्षित पुरुषाथ सिद्धिरी अनर्थस्थ तीनों प्रकार की जो अनर्थ है तीन प्रकार की अनर्थ ये कह सकते हैं आध्यात्मिक आधिभतिन प्रकार की ताप ये तापक ये, ये, ये जो लय विक्षेपक ये जो चल रहा है ये दोनों यहाँ चार हाँ चार दिया है मूल में प्रथम तीन दिया था बाकी रसा स्वाद आगे जोड़ते हैं तो से अनर्थ से उपमे न उपलक्षितत्वात तो उपलक्षितत्वाद तो उपलक्षित दस नंबर टिप्पणी उपलक्षितत्व त तो छूट गया ऊपर लक्षित दुखी अंतकरण में मैं स्वरूप हूँ इस प्रकार की स्वरूपों का व्यापृत मैं दुखी नहीं मैं सुखी नहीं हूँ तो ये तो दुखी सुखी सब अंतकरण करण भाष्य में शांतम सर्वानर्थों उप रूपम शांतम अर्थात सारे अनर्थों का उपसम हो जाना यही शांत है टीका में निरतिशय आनंद अभिव्यक्ति निर्विशेष अनर्थ अन्यथ इति एवं लक्षण मोक्षम आचक्षते निरतिशय आनंद की अभिव्यक्ति निरतिशय अर्थात जिससे अधिक आनंद नहीं है ये विषय आनंद में तारतम्य होता है स्वरूप आनंद में कोई तारतम्य नहीं है निरतिशय आनंद अभिव्यक्ति निरवशेष अन्यथ उच्छि अनर्थ की उच्चिति अनर्थ का नाश हो गया और कैसे कहते निरवशेषण कुछ थोड़ा अनर्थ बच गया ये नहीं है संपूर्ण नाश हो गया इति इति उच्चिति उम यही मोक्ष है सारे अनर्थ का नाश हो निरति से आनंद का अभिव्यक्ति भी होना यह एक लोग खाली कहेंगे अनर्थ का नाश होना दुख की अभाव वेदांति कहते निर से आनंद की अभिव्यक्ति दोनों एक ही साथ होता है तत्क इदम ब्रह्म इति आशंक वो जो ये शांत अवस्था स्वस्थ अवस्था ये ब्रह्म कैसे हो गया इसके लिए कहते हैं भाष्य में स निर्वाणम निर्वाणम कैवल्यम निर्वृत्ति निर्वृत्ति अर्थात शांति वही निर्वाण त निर्वाण अर्थात कैवल्यम सह निर्वाणे नर्तते कैवल्यन सह वर्तते अर्थात कैवल्य रूप ही हो जाता है टीका में तीर गुड़ादि माधुर्य स्व अनुभव मात्र अधिगम्यो ये जो ब्रह्म सुख है जैसे गुड़ा इत्यादि में माधुर्य मधुरता वो जैसे वर्णना नहीं किया जा सकता है स्व अनुभव मात्र अधिगम्यत्वात् केवल अपना अनुभव से जाना जाएगा। इसी प्रकार की यह ब्रह्म सुख ये भी केवल और था तो सो अनुभव से ही जाना जाएगा नहीं तो जाकर के पूछेंगे तो कैसा होता है अनुभव कैसा होता है तो ज्ञानी कहेगा कि कैसा होता है वो तो होता है कैसा होता है तो एक बार हम गया था महाराज श्री के पास वहां कोई दूसरे व्यक्ति पूछ रहे थे तो महाराज उसको जानने का और कोई उपाय नहीं किसी प्रकार अनुमान से नहीं जाना जा सकता अनुमान से तो नहीं जाना जा सकता है अनुमान से खाली कहा जा सकता है कि ऐसा पदार्थ उठा तो किंतु उसका अनुभव तो अनुमान से नहीं हो सकता है तो जितना भी पूछेंगे दो चार बार उसी प्रश्न उसी प्रश्न महाराज जी वही उत्तर देंगे हा कोई और उपाय नहीं है जब सारे ये मन बंद हो जाएगा और आप जागृत हैं तो पता चलेगा भाष्य में तकथ्यम न शकते कथई अकथ्यम उसका वर्णना नहीं कर पाएंगे न शकते कथितुम वर्णे न वर्णितुम न शक्य अत्यंत असाधारण विषय तो किसी के साथ उसका तुलना नहीं कर पाएंगे अत्यंत तो असाधारण विषय कहेंगे मनोजब बंद हो जाएगा तो ये मनोज बंद हो जाएगा ये अवस्था जिसको अनुभव आता है वही जानेगा टीका में पूर्व पृष्ठा में यदुक्त परमासुखान उप पदयती भाष्यकार भगवान कहते हैं यथोक्त पर भाष्य आरंभ में कहते हैं तो जो परमा सुखम हैं अभी उसका व्याख्यान करते हैं भाष्य में सुखम उत्तमम उत्तम अर्थात निरतिशय तोगी प्रत्यक्ष में वो। वो योगी का प्रत्यक्ष योगी अर्थ ज्ञानी यहाँ तो ये जो उत्तम सुख है निरतिशय सुख है निरतिशय दो नंबर टिप्पणी कहते हैं अपरिचिन्न परिच्चिन्न परिचिन का बोध नहीं होना है यही सुख का अनुभव होना है मैं ऐसे परिचिन बोध बोध आ गया तो सुख गया तो ये परिच्छिन्न बोध नहीं होना है निरतिशयम ही तद योगी प्रत्यक्षम योगी प्रत्यक्ष है, है योगी नहीं है तो यहाँ योगी प्रत्यक्ष अर्थात यहाँ ज्ञानी तो यहाँ योग अर्थात ये जो असम प्रज्ञा तो सम्या अभ्यास हाँ वो नया एक लोग कहते हैं योग से प्रत्यक्ष वो नहीं में पूर्व पक्षी कहते तरी सर्वेशा में वो भाया ये जो आत्म सुख है सभी का आत्मस्वरूप है सभी को ये सुख का भान होना चाहिए कहते नहीं योगी प्रत्यक्षम जो चित्त निरोध कर लिया है उसी को ही ये प्रत्यक्ष होगा जो योग अर्थात तो योग जो योगी लोगों का असंप्रज्ञा तो समाधि वो कह रहे हैं जो न्यायिक लोग वेदांत लोग न्यायिक लोग सन्निकर्ष मानते हैं जैसे घट को प्रत्यक्ष करने के लिए संयोग सन्निकर्ष होगा घट रूप के लिए संयुक्त संवाय सन्निकर्ष होगा योगियों को कोई सन्निकर्ष के बिना योग जो सन्निकर्ष वो अतीत अनंतर भविष्य तो सब पदार्थ को जान लेंगे योगी कैसे कहेंगे योग जो सन्निकर्ष तो इसी प्रकार की योग जो सन्निकर्ष ये कुछ नहीं है वहाँ योग जो सन्निकर्ष अर्थात तो विषय के साथ उसका संबंध हो जाएगा यहाँ ये नहीं है यहाँ की स्वरूप ही है हम ही है वो क्या न हमको ये विषय सुख का संस्कार है हम जानते हैं विषय सुख क्या है मन जो खुश हो जाता है हमको पता है क्या चीज है हम जब भी सुख शब्द सुनते हैं हमारा चित्त तो उसी में चला जाता है ऐसा कुछ एक होना चाहिए ना जो कि हमको पता चलना चाहिए कहेंगे वो पता नहीं चलेगा वो आप ही है जो ये आत्म सुख है वो आप ही है इसलिए कुछ पता नहीं चलने का वो अवस्था पता चलता है तो वो विद्या मात्र है वो पता नहीं चलना चाहिए भाष्य में न जातम इतनी अजम ये अजह है इसका जन्म नहीं होता है यथा विषय भिशय यषय जैसे विषय विषयो विषय बहुगृह विषय विषय येषय विषय तीन नंबर टिप्पणी घटाद विषयक ज्ञान यथा जनिमत जनिमत्त घटादी ज्ञान जनिमत उत्पन्न होता है ये किंतु जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं है न तथा तथाइद ब्रह्मस्वरूप ज्ञान येष जो भाष्य में दिया ना यथा विषय विषयम आगे ज्ञान विषय विषय ज्ञान जैसे उत्पन्न होता है घट ज्ञान हुआ नाश हो जाएगा पट ज्ञान हुआ नाश हो जाएगा ये किंतु तो ऐसा नहीं है मैं हूँ ये ज्ञान कभी नाश नहीं होता है अर्थात तो मतलब इस प्रकार की ज्ञान तो वो तो नाश हो जाएगा किन्तु जो ज्ञान स्वरूप है वो कभी नाश नहीं अजेन अनुत्पन्न ज्ञेयन अव्यतिरिक्त सत्न सर्वेण ब्रह्म सुखम पिचक्ष्य कथये ब्रह्मपद अत्त्पन्न अज अर्थ अनुत्पन्न जो स्वरूप है ज्ञेयन अव्यतिरिक्त ये जो ज्ञान है वही ज्ञेय है ज्ञान जेय कोई भिन्न नहीं है तत्वेण वही शो का सर्वज्ञ वही सर्व से सु ज्ञानूप ब्रह्म सुखम पिचक्ष्य जो सर्व वो ही ब्रह्म हे वही ज्ञानूप है वही सुख हे इति पिचक्ष्य पिचक्ष्य कथयं कहते हैं कौन ब्रह्मेद ब्रह्मज्ञानी टीका में ज्ञान से अजातत्व वैधर्म्य दृष्टान्त तो आह ज्ञान का उत्पत्ति नहीं होती है इसमें वैधर्म्य दृष्टान्त तो कहते हैं भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया न जातम अजम यथा विषय विषय ये वैधर्म्य दृष्टान्त विषय विषय का ज्ञान उत्पन्न होता है नाश होता है स्वरूप ज्ञान इस प्रकार की नहीं है ये सैतालीस मास उच्चारण करेंगे आगे टीका में उम उपाया उपायानाम उपायानाम के ऊपर सात नंबर टिप्पणी उक्ता नाम उपाय नाम परमाथ सती अद्वैत हानि पूर्व पक्ष कहता है जो आप उपाय कहे तो ये अभ्यास वैराग्य ये सब उपाय ये उपाय अगर सत है तब अद्वैत कहानी हो गया एक ब्रह्म और एक उपाय अद्वैत कहानी हो गया और अन्यथा था तथा तो अप्रमिति तो ये उपाय अगर मिथ्या है नीलकंठ भगवान दर्शन करने का क्या उपाय है कहेंगे जानकी पुल पार हो जाएंगे फिर आगे वो रास्ता है उसे चलते रहेंगे और ये मिथ्या है तो आपको प्राप्त हो जाएगा और नहीं होगा कहते हैं अन्यथा अर्थात मिथ्या होगा तो तद तो अप्रमिति ये ब्रह्म का फिर प्रमिति नहीं होगा ज्ञान नहीं होगा उपाय सत्य है तो अद्वैत तो हानि हो गया उपाय मिथ्या है तो ज्ञे का ज्ञान नहीं होगा इतना शिद्य श्लोक में न कचित जायते जीव संभोग न वेद्य एक तदुत्म सत्य कशिज जीव न जायते कोई भी जीव का उत्पत्ति नहीं होती है मेरा जन्म हुआ कहेंगे बिल्कुल महाराज जी आपने मिथ्या कह दी है मेरा जन्म आपका जन्म कभी नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कहते सम्भव से नीत उसका कारण ही नहीं है कोई उत्पन्न होने के लिए कोई कारण ही नहीं है ऐ तत्त उत्तम सत्यम यत्र किंच न जायते जिस ब्रह्म में कुछ उत्पन्न कभी होता ही नहीं है यही उत्तम सत्य है अर्थात तो कभी किसी का जन्म होता ही नहीं हम देखते हैं कुलाला घटो बनाता है कहते हैं आप देखते हैं कोई आके पूछेगा वो मिट्टी है है तो कुलाला घटो बना दिया घटो का जन्म हो गया ये केवल आपने मान लिया तो मिट्टी तो मिट्टी है जैसा है वैसा ही है तो कहीं कुछ उत्पन्न नहीं हुआ है ये सब जो उपाय है कहते उपाय तो मीठा ही है केवल उपाय के लिए ही है उपाय मिथ्या होने पर भी उपेय सत्य उपेय का ज्ञान के लिए उपाय सब कहा गया है इसलिए उपाय में महत्व ज्यादा नहीं रखने का है बार बार प्रतिदिन वेदान श्रवण करने के बाद ये विचार करना है कि हमारा ये चित्त तो थोड़ा बंद हुआ क्या अगर हुआ तो ठीक है अगर और अधिक चला अगर और अधिक चलता है तो ये एक प्रकार की अच्छा चीज है अर्थात मतलब हमारा अंदर में संस्कार पड़ा हुआ था वो निकल रहा है उसको धैर्य के साथ निकल जाने के लिए देना उसके साथ बह नहीं जाना नहीं तो विचार निकलेगा आगे तो ये करना है वो करना है बहुत बड़ा आश्रम बनाना है और जगत में सबको पढ़ा देना है इसी प्रकार के करेगा ये सब कुछ होने वाला नहीं है तो अर्थात तो हमारा ये चित्त बंद हो रहा है क्या थोड़ा थोड़ा ये चित्र का चलना बंद होना चाहिए यही है बस अगर हम अन्य अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं क्यों पढ़ते है कहते चित्त को एक भूमिका देते हैं संसार नहीं चल करके इसी में चले क्यों उसको केवल मांडुके में चलने के लिए उसका रुचि नहीं होती है एक बार मांडुके सुनने के बाद हो गया इसलिए कहते हैं कि मांडुके हो गया ना आगे और है कि वो है आगे ये है वेदारण्य कहेंगे कहेंगे कहें कहें ब्रह्मसूत्र वो, वो है तो इसी प्रकार अर्थात चित्त को चलने के लिए हम स्थान देते हैं किन्तु परिधि तो वही ब्रह्म ही है इसी प्रकार की अर्थात नान उद्यान बाचो विकला पनम ही कहते हैं बहुत शास्त्र पढ़कर के और ये नहीं है जितना आवश्यक है उतना है अन्य शास्त्र पढ़ते हैं तो चित्त को सूक्ष्म करना ये सब के लिए पढ़ना है वेदांत तो समझ में आए इसलिए न्याय व्याकरण पढ़ना है तो यही सत्य है कि कुछ कभी उत्पन्न होता ही नहीं है ठीक है में तत्र हेतु महा क्यों कभी कुछ उत्पन्न नहीं होता है श्लोक में संभव होश्य नीद्यते सम्भव संभवती अस्माती संभव कारण जीवों का उत्पत्ति होने का कोई कारण ही नहीं है ये श्लोगों का व्याख्यान हुआ आज यहाँ तक निक्सा नहीं है बहुबरी है विषय विषय यस्य विषय अर्थात घट विषय अर्थात ज्ञान का विषय घट विषय है जिस ज्ञान का प्रथम तो विषय का अर्थ हो गया जो अर्थ घट तृतीय विषय हो गया ज्ञान का विषय विषय विषय में बहुबरी है विषय विषय को ज्ञानम और एक हो गया कि निर्विषय का ज्ञान वहां विषय अभाव विषय का ज्ञानम है एक हो गया विषय विषय का ज्ञानम दूसरा हो गया विषय अभाव विषय का ज्ञान तो उसको निर्विषय ज्ञान कहते हैं ये विषय विषय का ज्ञान विषय विषय जो दे दिया बहुब्री विषय विषय को ज्ञान विषय को विषय करता है कल अष्टमी है तो अवकाश रहेगा ओम पूर्ण मद पूर्णमित पूर्ण पूर्णमद पूर्णश